परिशिष्ट का परिच्छेद एक केशव के सांस दक्षिणेश्वर मंदिर में राम कृष्ण तो श्री रामकृष्ण तथा श्री केशव चंद्र सेन शनिवार एक जनवरी अठारह सौ इक्यासी ब्राह्म समाज का माघोत्सव आने वाला है राम मनोमोहन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं ब्राह्म भक्तगण तथा तो अन्य लोग केशव के आने से पहले ही कालीबाड़ी में आ गए हैं और श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं सभी बेचैन हैं बार बार दक्षिण की ओर देख रहे हैं कि कब केशव आएंगे कब केशव जहाज से आकर उतरेंगे प्रताप त्रैलोक्य जयगोपाल सेन आदि अनेक ब्राह्म भक्तों को साथ लेकर केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर के मंदिर में आए हाथ में दो बेल फल तथा फूल का एक गुच्छा है उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श कर उन चीज़ों को उनके पास रख दिया और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने भी भूमिष्ठ होकर प्रति नमस्कार किया श्री रामकृष्ण आनंद से हंस रहे हैं और केशव के साथ बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण केशव के प्रति हंसते हुए केशव तुम मुझे चाहते हो परंतु तुम्हारे चेले लोग मुझे नहीं चाहते तुम्हारे चेलों से कहा था आओ हम खंजन मंजन करें उसके बाद गोविंद आ जाएंगे केशव के शिष्यों के प्रति वह देखो जी तुम्हारे गोविंद आ गए मैं इतनी देर तक खंजन मंजन कर रहा था भला आएंगे क्यों नहीं सभी हंसे गोविंद का दर्शन सहज नहीं मिलता कृष्ण लीला में देखा होगा नारद जब व्याकुल होकर ब्रज में कहते हैं प्राण हे गोविंद मम जीवन उस समय गोपालों के साथ श्री कृष्ण आते हैं पीछे पीछे सखियां और गोपियां व्याकुल हुए बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता केशव के प्रति केशव तुम कहो ये सब तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं केशव विनीत भाव से हंसते हुए यहाँ पर बात करना लुहार के पास सुई बेचने की चेष्टा जैसा होगा श्री राम कृष्ण हंसते हुए बात क्या है जानते हो भक्तों का स्वभाव गांजा पीने वाले जैसा है तुमने एक बार गांजे की चिलम लेकर दम लगाया और मैंने भी एक बार लगाया सभी हैं से। दिन के चार बजे का समय है कालीबाड़ी के नौबत खाने का वाद्य सुनाई दे रहा है श्री रामकृष्ण केशव के प्रति देखा कैसा सुंदर वाद्य है लेकिन एक आदमी केवल एक राग पो निकाल रहा है और दूसरा अनेक सुरों की लहर उठाकर कितनी ही राग रागनिया निकाल रहा है मेरा भी वही भाव है मेरे साथ सुराख रहते हुए फिर मैं क्यों केवल पों निकालूं? क्यों केवल सोहम सोहम करूं? मैं साथ सुराखों से अनेक प्रकार की राग राग्नियाँ बजाऊंगा। केवल ब्रह्म ब्रह्म ही क्यों करूं? शांत दास्य वात्सल्य सख्य मधुर सभी भावों से उन्हें पुकारूंगा, आनंद करूंगा, विलास करूंगा केशव अबाक होकर इन बातों को सुन रहे हैं और कह रहे हैं ज्ञान और भक्ति की इस प्रकार अद्भुत और सुंदर व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी केशव श्री राम कृष्ण के प्रति आप कितने दिन इस प्रकार गुप्त रूप में रहेंगे धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का मेला लग जाएगा श्री राम कृष्ण तुम्हारी यह कैसी बात है मैं खाता पीता रहता हूँ और उनका नाम लेता हूँ लोगों का मेला लगाना मैं नहीं जानता हनुमान जी ने कहा था मैं वार तिथि नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता केवल एक राम का चिंतन करता हूँ केशव अच्छा मैं लोगों का मेला लगाऊंगा परंतु आपके यहाँ सभी को आना पड़ेगा श्री रामकृष्ण मैं सभी के चरणों की, की धूल की धूल हूँ जो दया करके आएंगे वे आमें केशव आप जो भी कहें आपका आगमन अवतार ग्रहण व्यर्थ न होगा